श्री त्मने नम अथ नौम नमाध्यावाच इदं तु ते गुह्यतम प्रभक्षा्य नूये ज्ञान विज्ञान बोले यह अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान दोष दृष्टि रहित तेरे लिए तो मैं फिर अच्छी तरह से कहूँगा जिसको जानकर तू अशुभ से अर्थात जन्म मरण रूप संसार से मुक्त हो जाएगा व्याख्या कर्मयोग निष्काम भाव गुह्य है ज्ञान योग आत्मज्ञान गुह्यतर है और भक्ति योग परमात्म ज्ञान गुह्यतम है अपने स्वरूप को जानना ज्ञान है और समग्र भगवान को जानना विज्ञान है समग्र सद्गुण ही हो सकता है समग्र सगुण ही हो सकता है क्योंकि निर्गुण के अंतर्गत तो सगुण नहीं आ सकता पर सगुण के अंतर्गत निर्गुण भी आ जाता है सातवें अध्याय से भगवान विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन कर रहे थे पर बीच में अर्जुन के द्वारा सात प्रश्न कर दिए जाने से भगवान ने आठवें अध्याय में उनका विस्तार से उत्तर दिया अब भगवान अपनी ओर से पुनः उस विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन आरंभ करते हैं राज विद्या राजकुषियम पवित्रम इदमोत्तम प्रत्यक्षावगम धर्मम सुसुखम यह विज्ञान सहित ज्ञान अर्थात समग्र रूप संपूर्ण विद्याओं का राजा और संपूर्ण गोपनियों का राजा है यह अति पवित्र तथा अति श्रेष्ठ है और इसका फल भी प्रत्यक्ष है यह धर्ममय है अविनाशी है और करने में बहुत सुगम है अर्थात इसको प्राप्त करना बहुत सुगम है व्याख्या यह, यह विज्ञान सहित ज्ञान करने में बहुत सुगम है क्योंकि सब कुछ परमात्मा ही है इसे स्वीकार मात्र करना है इसमें कोई परिश्रम अथवा अभ्यास नहीं है श्रद्धाना पुरुषा धर्मस्या परम तप अप्राप्य माम निवर्तनते मृत्यु संसार वर्तमन हे परम तप इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर मृत्यु रूप संसार के मार्ग में लौटते रहते हैं अर्थात बार बार जन्मते मरते रहते हैं व्याख्या पूर्व श्लोक में कथित विज्ञान सहित ज्ञान की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य इससे लाभ नहीं उठाते प्रत्युत नाशमान शरीर संसार को महत्व देकर बार बार जन्मते मरते रहते हैं ऐसे अश्रद्धालु मनुष्य स्वतः प्राप्त अमरता का मार्ग छोड़कर मृत्यु के मार्ग पर चलते रहते हैं जिसमें केवल मृत्यु ही मृत्यु है मनुष्य शरीर में भगवत प्राप्ति का बहुत श्रेष्ठ अवसर था पर वे उस मार्ग को पकड़ लेते हैं जिस मार्ग से कभी भगवत प्राप्ति न हो सके उनकी ऐसी दशा को देखकर भगवान मानो दुख के साथ कहते हैं अप्राप्त माम निवर्तन्ते ते मृत्यु संसार वर्तमनि मै ततम सर्व जगदमूर्ति मत्सूता न चाहम ते स्वस्थ नूता पश्जोगूतभृतस्थ यह सब संसार मेरे निराकार स्वरूप के व्याप्त है स्वरूप से व्याप्त हैं संपूर्ण प्राणी मुझमें स्थित हैं परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ तथा वे प्राणी भी मुझमें स्थित नहीं हैं मेरे इस ईश्वर संबंधी योग सामर्थ्य को देख संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला और प्राणियों का धारण पोषण भरण पोषण करने वाला मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है व्याख्यान बर्फ में जल की तरह संसार में सत्ता है रूप से एक सम शांत उद्घन सदघन चिदघन और आनंद घन परमात्मा तत्व परिपूर्ण है उस अविभक्त सत्ता में मैं तू यह तथा वह ये चार विभाग नहीं हैं। जब तक साधक में यह भाव है कि परमात्मा और संसार दो है तब तक उसको यह समझना चाहिए कि परमात्मा में संसार है संसार में परमात्मा है परंतु जब दो का भाव न हो तब न परमात्मा में संसार है न संसार में परमात्मा है संसार को स्वतंत्र सत्ता जीव ने ही दी है जब तक अहमता ममता और कामना है तब तक साधक की दृष्टि में परमात्मा में संसार है और संसार में परमात्मा है परंतु अहमता ममता और कामना मिटने पर सिद्ध की दृष्टि में न परमात्मा में संसार है न संसार में परमात्मा है अर्थात परमात्मा ही परमात्मा है सर्वम् यथा यथा वासुदेव सर्व वायु सर्वत्र गोमान तथा सर्वाणी भूता मत्सा नित्यपार्य जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है ऐसे ही संपूर्ण प्राणी मुझ में ही स्थित रहते हैं ऐसा तुम मान लो व्याख्या जैसे वायु आकाश से ही उत्पन्न होती है आकाश में ही स्थित रहती है तथा आकाश में ही लीन हो जाती है अर्थात आकाश को छोड़कर वायु की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं ऐसे ही संपूर्ण प्राणी भगवान से ही उत्पन्न होते हैं भगवान में ही स्थित रहते हैं तथा भगवान में ही लीन हो जाते हैं अर्थात भगवान को छोड़कर प्राणियों की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं इस बात को साधक दृढ़ता से स्वीकार कर ले तो उसे सब कुछ भगवान ही है इस वास्तविक तत्व का अनुभव हो जाएगा सर्वूता कौंतेय प्रकृतिमािका कल्पक्ष कल्पाद विसृजा्य हम हे कु नंदन कल्पों का क्षय होने पर महाप्रलय के समय संपूर्ण प्राणी मेरे प्रकृति मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और कल्पों के आदि में महासर्ग के समय मैं फिर उनकी रचना करता हूँ व्याख्या पूर्वोक्त श्लोक में वर्णित स्थिति न होने पर मनुष्य की क्या दशा होती है इसे भगवान इस श्लोक में बताते हैं महाप्रलय के समय प्रकृति के परवश हुए संपूर्ण प्राणी अपने अपने कर्मों को लेकर भगवान की प्रकृति में लीन हो जाते हैं प्रकृति में लीन हुए उन प्राणियों के कर्म जब परिपक्व होकर फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं तब भगवान में बहुश्याम प्रजा मैं अनेक रूपों में प्रकट हो जाऊं छांदोग्य उपनिषद ऐसा संकल्प हो जाता है और महासर्ग का आरंभ हो जाता है महासर्ग के आदि में भगवान उन प्राणियों के परिपक्व कर्मों का फल देकर उन्हें शुद्ध करने के लिए उनके शरीरों की रचना करते हैं प्रकृतिम स्वाम अष्टभ्य विसृजा पुनः पुनः भूतग्राम कृष्णम अवसम प्रकृति प्रकृति के वश में होने से परंत परतंत्र हुए इस संपूर्ण प्राणी समुदाय की कल्पों के आदि में मैं अपनी प्रकृति को वश में करके बार बार रचना करता हूँ व्याख्या प्रकृति परमात्मा की एक अनिर्वचनीय अलौकिक विलक्षण शक्ति है ऐसी अपनी प्रकृति को स्वीकार करके ही भगवान सृष्टि की रचना करते हैं कारण कि सृष्टि में जो परिवर्तन उत्पत्ति विनाश आदि अंत होता है वह सब प्रकृति में ही होता है भगवान में नहीं इसलिए भगवान क्रियाशील प्रकृति को लेकर ही सृष्टि की रचना करते हैं इसमें भगवान की कोई असमर्थता पराधीनता कमजोरी आदि नहीं है भगवान का प्रकृति पर आधिपत्य होने पर भी उनमें लिप्तता कर्तित्व तो आदि नहीं होते भगवान उन्हीं प्राणियों की रचना करते हैं जो प्रकृति के परवस हैं अर्थात जिन्होंने प्रकृति के साथ अपना संबंध जोड़ रखा है नानिक निबधनते धनंजय उदासीन अवदासीनम असक्तम तेषु कर्मसू हे धनंजय उन सृष्ट रचना आदि कर्मों में अनासक्त और उदासीन की तरह रहते हुए मुझे वे कर्म नहीं बांधते व्याख्या कर्मा शक्ति फला शक्ति और अभिमान के कारण मनुष्य कर्मों से बंध जाता है परंतु भगवान में न तो कर्मा शक्ति है न फला सकती है और न कर्तृत्वाभिमान की है इसलिए वे सृष्टि रचना आदि कर्मों से नहीं बंधते मैयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते चराचरम हे तुनाल कौंते यदि परिवर्तते प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चराचर सहित संपूर्ण जगत की रचना करती है हे कुंती नंदन इसी हेतु से जगत का विविध प्रकार से परिवर्तन होता है व्याख्या भगवान से सत्ता स्फूर्ति पाकर ही प्रकृति चराचर सहित संपूर्ण प्राणियों की रचना करती है तात्पर्य है कि सब क्रियाएं प्रकृति में ही होती है भगवान में नहीं प्रकृति में कितना ही परिवर्तन हो जाए परमात्मा वैसे के वैसे ही रहते हैं इसी प्रकार भगवान का अंश जीव भी सदा निर्लिप्त असंग रहता है प्रकृति तो परमात्मा के अधीन रहकर कर शिष्ट की रचना करती है पर जीव प्रकृति के अधीन होकर जन्म मरण के चक्र में घूमता है तात्पर्य है कि परमात्मा तो स्वतंत्र है पर उनका अंश जीवात्मा सुख की इच्छा से परतंत्र हो जाता है अवजानती मां मूढ़ा मनुषम तनुमाश्रित पर भाव तो मम भूत महेश्वर मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूप श्रेष्ठ भाव को न जानते हुए मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर अर्थात साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं व्याख्या भगवान से बड़ा कोई ईश्वर नहीं है वे सर्वोपरि हैं परंतु अज्ञानी मनुष्य उन्हें स्वस्वरूप से नहीं जानते वे अलौकिक भगवान को भी अपनी तरह लौकिक मानकर उनकी अवहेलना करते हैं और नाशवान शरीर संसार की ही सत्ता मानकर भोग तथा संग्रह में लगे रहते हैं मोघाशा मोघ करमा मोघ ज्ञाना विचेतस राक्षसीम आसुरी प्रकृति मोहिनीम जो आसुरी राक्षसी और मोहिनी प्रकृति की ही आश्रय लेते हैं ऐसे अविवेकी मनुष्यों की सब आशाएँ व्यर्थ होती हैं सब शुभ कामनाएं व्यर्थ होते हैं और सब ज्ञान व्यर्थ होते हैं अर्थात उनकी आशाएँ कर्म और ज्ञान समझ सत्फल देने वाले नहीं होते व्याख्या जो मनुष्य अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं दूसरों के दुख की परवाह नहीं करते वे आसुरी स्वभाव वाले होते हैं जो स्वार्थ सिद्धि में बाधा लगने पर क्रोधवश दूसरों का नाश कर देते हैं वे राक्षसी स्वभाव वाले होते हैं जो बिना किसी कारण के दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं वे मोहिनी स्वभाव वाले होते हैं आसुरी राक्षसी और मोहिनी तीनों ही स्वभाव वाले मनुष्य आसुरी संपत्ति के अंतर्गत आ जाते हैं जो चौरासी लाख योनियों तथा नरकों की प्राप्ति कराने वाली है महात्मा पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भतंत मनसो ज्ञात भूतादिम्ययम परंतु हे पृथानंदन दैवी प्रकृति के आश्रित अनन्य मन वाले महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी समझकर कर मेरा भजन करते हैं व्याख्या जो जिसके महत्व को जितना अधिक जानता है वह उतना ही उसमें लग जाता है जिन्होंने भगवान को ही सर्वोपरि मान लिया है वे दैवी स्वभाव वाले महात्मा पुरुष भगवान में ही लग जाते हैं भोग तथा संग्रह की तरफ उनकी वृत्ति कभी जाती ही नहीं सतत कृतयो मत अतृढ़्रता नमस्यंत मक्तिया नित्ययुक्ता उपासते। नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए मनुष्य दृढ़व्रति होकर लगन पूर्वक साधन में लगे हुए और प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हुए तथा मुझे नमस्कार करते हुए निरंतर मेरी उपासना करते हैं व्याख्या भक्त जो कुछ कहता है वह सब भगवान का ही कीर्तन होता है वह जो कुछ क्रिया करता है वह सब भगवान की ही सेवा होती है उसकी संपूर्ण लौकिक और पारमार्थिक क्रियाएं केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होती है ज्ञान चाप्यन्ने एकत्वेन पृथक बहुधा विश्वतो विस्वतमुख दूसरे साधक ज्ञान यज्ञ के द्वारा एक ही भाव से अभेदभाव से मेरा पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं और दूसरे भी कई साधक अपने को पृथक मानकर चारों तरफ मुखवाले मेरे विराट रूप की अर्थात संसार को मेरा विराट रूप मानकर सेव्य सेवक भाव से मेरी अनेक प्रकार से उपासना करते हैं व्याख्या साधकों की रुचि योग्यता और श्रद्धा विश्वास अलग अलग होने के कारण उनके साधन भी अलग अलग होते हैं अलग अलग साधनों से वे जिसकी भी उपासना करते हैं वह भगवान के समग्र रूप की ही उपासना होती है आगे सोलहवें से उन्नीसवें श्लोक तक इसी समग्र रूप का वर्णन हुआ है अहम् अहम क्रुरह यज्ञ स्वधाहधम मंत्रोहिमेवाज्यम अहमग्नेरहभुतम पिताह जगत माता धाता पिता वेद्यम पवित्रमकार ऋक्सा यजिरव गतिर्भर्ता प्रभुसाखी निवास श्रृत प्रभु प्रलयस्थान निधानम यज्ञ क्रतुमेहु यु स्वधा औषध मैं हूँ मंत्र मैं हूँ घृत मैं हूँ अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं हूँ जानने योग्य पवित्र ओंकार ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ इस संपूर्ण जगत का पिता धाता माता पितामह गति भर्ता प्रभु साक्षी निवास आश्रय सुहृद उत्पत्ति प्रलय स्थान निधान भंडार तथा अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ व्याख्या उपरयुक्त श्लोकों को देखते हुए साधक यह बात दृढ़ से स्वीकार कर ले कि कार्य कारण रूप से स्थूल और सूक्ष्म रूप जो कुछ देखने सुनने समझने और मानने में आता है वह सब केवल भगवान ही है तपाम्य हमहमरसम निगृह नाम्य सृजा मितम अमृत चवत्युश्च सद सचा हम हे hey अर्जुन संसार के हित के लिए मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ मैं ही जल को ग्रहण करता हूँ और फिर उस जल को मैं ही वर्षा रूप से बरसा देता हूँ और तो क्या कहूँ अमृत और मृत्यु तथा सत और असत भी मैं ही हूँ व्याख्या जो देखने सुनने पढ़ने तथा कल्पना करने में आता है और जिन शरीर इंद्रिया मन बुद्धि अहम के द्वारा देखा सुना पढ़ा सोचा जाता है वह सब का सब असत अपरा प्रकृति है परंतु जो देखता सुनता पढ़ता सोचता जानता मानता है वह सत परा प्रकृति है भगवान कहते हैं कि सत भी मैं हूँ और असत भी मैं हूँ जैसे अन्नकूट के प्रसाद में रसगुल्ले गुलाब जामुन आदि भी होते हैं और मेथी करेले आदि का साग भी होता है अर्थात मीठा भी भगवान का प्रसाद होता है और कड़वा भी ऐसे ही अमृत भी भगवान है और मृत्यु भी सूर्य रूप से जल को ग्रहण करना और फिर उसे बरसा देना ये दोनों विपरीत कार्य ग्रहण और त्याग भी भगवान ही करते हैं सद सच्चा हम सत और असत भी मैं ही हूँ इसमें विवेक नहीं है प्रत्युत विश्वास है विश्वास विवेक से भी तेज होता है कारण कि विवेक वही काम करता है जहाँ सत और असत दोनों का विचार होता है जब असत है ही नहीं तो फिर विवेक क्या करे विवेक में तो सत असत का विभाग है पर विश्वास में विभाग है ही नहीं विश्वास में केवल सत ही सत अर्थात भगवान ही भगवान है ज्ञान मार्ग में सत असत का विवेक मुख्य होने से इसमें द्वैत है पर भक्ति मार्ग में एक भगवान का ही विश्वास मुख्य होने से इसमें अद्वैत है तात्पर्य है कि दो सत्ता न होने से वास्तविक अद्वैत भक्ति में ही है ज्ञान मार्ग में साधक असत का निषेध करता है निषेध करने से असत की सत्ता का भाव बहुत समय तक बना रह सकता है साधक असत के विधेय पर विशेष पर जितना जोर लगाता है उतना ही असत की सत्ता का भाव भावृढ़ होता है अतः असत का निषेध करना उतना बढ़िया नहीं है जितना उसकी उपेक्षा करना बढ़िया है उपेक्षा करने की अपेक्षा भी सब कुछ परमात्मा ही है यह भाव और भी बढ़िया है अतः भक्त न असत को हटाता है न असत की अपेक्षा करता है प्रत्युत सत असत सब में भगवान को ही देखता है अपने सहित इस संसार में जो कुछ दिखता है वह भगवान का स्वरूप है और इसमें जो क्रिया दिख रही है वह भगवान की लीला है भगवान और उनकी लीला के सिवाय कुछ नहीं है कोई जन्म गया कोई मर गया किसी का विवाह हो गया जिस किसी का संतान हो गई कोई बीमार हो गया कोई निरोग हो गया किसी का आदर हो गया किसी का निरादर हो गया किसी को नफ़ा हो गया किसी को घाटा लग गया कोई धनवान हो गया कोई निर्धन हो गया यह सबकी सब, सब भगवान की लीला है सर्ग प्रलय भी उनकी लीला है और महासर्ग महाप्रलय भी उनकी लीला है वे कभी सतयुग की लीला करते हैं कभी त्रेतायुग की लीला करते हैं कभी द्वापर की लीला करते हैं और कभी कलयुग की लीला करते हैं इस प्रकार भगवान और उनकी लीला को देख देख कर साधक को सदा आनंदित रहना चाहिए त्रैविद्याम सोम पापूत पा पा यज्ञ दृष्टि स्वर्गति प्राथयास्रलोकम असनती दिव्यादेव भोग तीनों वेदों में कहे हुए सकाम अनुष्ठान को करने वाले और सोमरस को पीने वाले जो पापरहित मनुष्य यज्ञों द्वारा इंद्र रूप से मेरा पूजन करके स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं वे पुण्यों के फल फलस्वरूप पवित्र इंद्रलोक को प्राप्त करके वहां स्वर्ग के देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं व्याख्या यहां ऐसे मनुष्यों का वर्णन है जिनके भीतर संसार की सत्ता और महत्ता बैठी हुई है और जो भगवान की अविधि पूर्वक उपासना करते हैं ऐसे मनुष्यों की उपासना का फल नाशवान ही होता है स्वर्गलोक विशाल छीड़े पुण्य मृतलोक विशंति एवं धी धर्म मनु प्रपन्ना गतागत काम कामभंते वे उस विशाल स्वर्गलोक के भोगों को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में आ जाते हैं इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्म का आश्रय लिए हुए भोगों की कामना करने वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते हैं व्याख्या सकाम अनुष्ठान करने वाले मनुष्य के जब स्वर्ग के प्रतिबंधक पाप नष्ट हो जाते हैं तब वे स्वर्ग में चले जाते हैं स्वर्ग का सुख भोगते भोगते जब उनके स्वर्ग के प्रापक पुण्य नष्ट हो जाते हैं तब वे पुनः लोक में आ जाते हैं इस प्रकार कामना के कारण मनुष्य आवागमन को प्राप्त होता रहता है संसार चक्र में घूमता रहता है अन्यश्चित माम ये जना पर्युपाशते तेषा नियुक्ता योगक्षेम वहाम्य हम जो अन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए नेरी भली भांति उपासना करते हैं मुझ में निरंतर लगे हुए उन भक्तों का योग योगक्षेम अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा मैं वहन करता हूं। व्याख्या भगवान के अनन्य भक्त न तो पूर्व श्लोक में वर्णित इंद्र को मानते हैं और न अगले श्लोक में वर्णित अन्य देवताओं को मानते हैं इंद्रादि की उपासना करने वालों को तो नासवान फल मिलता है पर भगवान की उपासना करने वालों को अविनाशी फल मिलता है देवताओं का उपासक तो नौकर की तरह है और भगवान का उपासक घर के सदस्यों की तरह है नौकर काम करता है तो उसे काम के अनुसार सीमित पैसे मिलते हैं पर घर का सदस्य काम करे अथवा न करे सब कुछ उसी का होता है बालक क्या काम करता है भगवान भक्त को उसके लिए आवश्यक साधन सामग्री प्राप्त कराते हैं और प्राप्त सामग्री की रक्षा करते हैं यही भगवान का योगक्षेम वहन करना है यद्यपि भगवान सभी साधकों का योगक्षेम वहन करते हैं तथापि अपने अनन्य भक्तों का योगक्षेम वे विशेष रूप से वहन करते हैं जैसे प्यारे बच्चे का पालन माँ स्वयं करती है नौकरों से नहीं करवाती ये प्य देवता भक्ता यजंते श्रद्धयान्विता ते माँ देव कौंते यजंत अविधि पूर्वक हे कुंती जो भी भक्त मनुष्य श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करते हैं वे भी मेरा ही पूजन करते हैं पर करते हैं अविधि पूर्वक अर्थात देवताओं को मुझसे अलग मानते हैं या क्या व्याख्या त्रैविद्याम अन्यश्चितो माम और तेपिमाव तीनों जगह भगवान के द्वारा माम पद देने का तात्पर्य है कि सब कुछ मैं ही हूँ सब मेरा ही स्वरूप है यदि साधक में कामना न हो और सब में भगवत बुद्धि हो तो वह किसी की भी उपासना करे वह वास्तव में भगवान की ही उपासना होगी तात्पर्य है कि यदि निष्काम भाव और भगवत बुद्धि हो जाए तो उसका पूजन अविधिपूर्वक नहीं रहेगा प्रत्युत वह भगवान का ही पूजन हो जाएगा अहम भी सर्वय्ञा भोक्ता च प्रभुरव न तो मा अभिजानते तत्व क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोगता और स्वामी भी मैं ही हूँ परंतु वे मुझे तत्व से नहीं जानते इसी से उनका पतन होता है व्याख्या जब मनुष्य अपने को भोगों का भोगता और संग्रह का स्वामी मानकर उनका दास बन जाता है और भगवान से सर्वथा विमुख हो जाता है तब उसे यह बात याद ही नहीं रहती कि सबके भोगता और स्वामी भगवान हैं इस कारण उसका पतन हो जाता है परंतु जब उसे चेत हो जाता है कि वास्तव में संपूर्ण भोगों और संग्रहों के स्वामी भगवान ही हैं तब वह भगवान के शरणागत हो जाता है फिर उसका पतन नहीं होता यान्ति यांतव्रता देव देवान पितृन्यान्त पितृव्रता भूतानियां भूतेज्या याद्या सकाम भाव से देवताओं का पूजन करने वाले शरीर छोड़ने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं भूत प्रेतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं परंतु मेरा पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं व्याख्या वास्तव में सब कुछ भगवान का ही रूप है परंतु जो भगवान के सिवाय दूसरी कोई भी स्वतंत्र सत्ता मानता है उसका उद्धार नहीं होता वह ऊंचे से ऊंचे लोकों में भी चला जाए तो भी उसे लौटकर संसार में आना ही पड़ता है भत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या भक्तिया प्रयक्षती तदहम अस्नामी प्रेतात्मनः जो भक्त पत्र पुष्प फल जल आदि यथा साध्य एवं अनायास प्राप्त वस्तु को प्रेमपूर्वक मेरे अर्पण करता है उस मुझ में तल्लीन हुए अंतकरण वाले भक्त के द्वारा प्रेमपूर्वक दिए हुए उपहार भेट को मैं खा लेता हूँ अर्थात स्वीकार कर लेता हूँ व्याख्या देवताओं की उपासना में तो अनेक नियमों का पालन करना पड़ता है परंतु भगवान की उपासना में कोई नियम नहीं है भगवान की उपासना में प्रेम की अपनेपन की प्रधानता है विधि की नहीं भगवान भावग्राही है क्रियाग्राही नहीं जैसे भोला बालक जो कुछ हाथ में आए उसको मुंह में डाल लेता है ऐसे ही भोले भक्त भगवान को जो भी अर्पण करते हैं उसे भगवान भी भोले बनकर खा लेते हैं ये यथा माम प्रपद्यंते ताथ भजामम्य गीता गीताचार ग्यारह जैसे विजराणी ने केले का छिलका दिया तो भगवान ने उसे ही खा लिया योशि यदस्नासि यजुहो ददाशियत यत् से कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम हे कुंती पुत्र तू जो कुछ करता है जो कुछ भोजन करता है जो कुछ यज्ञ करता है जो कुछ दान देता है और जो कुछ तप करता है वह सब मेरे अर्पण कर दे व्याख्या ज्ञान योगी तो संसार के साथ माने हुए संबंध का त्याग करता है पर भक्त एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता मानता ही नहीं इसलिए ज्ञान योगी पदार्थ तथा क्रिया का त्याग करता है और भक्त पदार्थ तथा क्रिया को भगवान के अर्पण करता है अर्थात उनको अपना न मानकर भगवान का और भगवत मानता है वास्तव में भक्त अपने आप को ही भगवान के समर्पित कर देता है स्वयं समर्पित होने से उसके द्वारा होने वाली संपूर्ण लौकिक पारमार्थिक क्रियाएं भी स्वाभाविक भगवान के समर्पित हो जाती है पूर्व यदि कोई निषिद्ध क्रिया करके उसे भगवान को अर्पित कर दे तो उत्तर पक्ष वही वस्तु या क्रिया भगवान को अर्पित की जाती है जो भगवान को अनुकूल उनके आज्ञानुसार होती है जिस भक्त का भगवान के प्रति अर्पण करने का भाव है उसके द्वारा न तो निषिद्ध क्रिया होगी और न निषिद्ध क्रिया अर्पित ही होगी भगवान को दिया हुआ अनंत गुणा होकर मिलता है यदि कोई निषिद्ध क्रिया भगवान के को अर्पित करेगा तो उसका फल भी दंड स्वरूप से अनंत गुणा होकर मिलेगा शुभा शुभ फलैर मोक्ष से कर्म बंधन संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तों माम से इस प्रकार मेरे अर्पण करने से कर्म बंधन से और शुभ विहित और अशुभ निषिद्ध संपूर्ण कर्मों को फलों से तू मुक्त हो जाएगा ऐसे अपने सहित सब कुछ मेरे अर्पण करने वाला और सबसे सर्वथा मुक्त हुआ तू मुझे प्राप्त हो जाएगा व्याख्या कर्म भी शुभ अशुभ होते हैं और फल भी दूसरों के हित के लिए करना शुभ कर्म है और अपने लिए करना अशुभ कर्म है अनुकूल परिस्थिति शुभ फल है और प्रतिकूल परिस्थिति अशुभ फल है भगवान का भक्त शुभ कर्मों को भगवान को अर्पण करता है अशुभ कर्म करता नहीं और शुभ अशुभ फल से अर्थात अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से सुखी दुखी नहीं होता उसके अनंत जन्मों के संचित शुभा शुभकर्म भस्म हो जाते हैं जैसे घास के ढेर में जलता हुआ घास का टुकड़ा फेंकने से सब घास जल जाता है भगवान को अर्पण करने से संसार का संबंध गुणसंग नहीं रहता प्रत्युत केवल भगवान का संबंध रह जाता है जो कि स्वतः पहले से ही है समोहम सर्वभूत न मे ये भजन्ति प्रिय ये भजन चितुमा भक्तिया मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूँ उन प्राणियों में न तो कोई मेरा द्वेषी है और न कोई प्रिय है परंतु जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें हूँ व्याख्या मनुष्य भगवान को अपनी वस्तुएँ तथा क्रियाएँ अर्पण करे अथवा न करे भगवान में कुछ फर्क नहीं पड़ता वे तो सदा समान ही रहते हैं किसी वर्ण विशेष आश्रम विशेष जाति विशेष कर्म विशेष संप्रदाय विशेष योग्यता विशेष आदि का भी भगवान पर कोई असर नहीं पड़ता अतः प्रत्येक वर्ण आश्रम जाति संप्रदाय आदि का मनुष्य उन्हें प्राप्त कर सकता है भगवान केवल आंतरिक भाव को ही ग्रहण करते हैं भगवान की दृष्टि में उनके सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं फिर फिर वे किससे द्वेष करें और किसमें राग करें जीव ही राग द्वेष करके संसार में बंध जाता है और राग द्वेष का त्याग करके मुक्त हो जाता है इसलिए बंधन और मुक्ति जीवन की ही होती है भगवान की नहीं विषमता जीव करता है भगवान नहीं जो प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करते हैं वे भगवान में हैं और भगवान उनमें हैं अर्थात भगवान उनमें विशेष रूप से प्रकट हैं तात्पर्य है कि जैसे पृथ्वी में जल सब जगह रहता है पर कुएं में विशेष प्रकट आवरण रहित होता है ऐसे ही भगवान संसार मात्र में परिपूर्ण होते हुए भी भक्तों में विशेष प्रकट होते हैं भक्त भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान भक्त से प्रेम करते हैं इसीलिए भक्त भगवान में है और भगवान भक्त में है अपिचे सूदराचारो भजते माम भाग साधुरव्य सम्य व्यवसितो ही अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए कारण कि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह कर लिया है व्याख्या ज्ञान योग और कर्मयोग में बुद्धि की प्रधानता रहती है इसलिए उनमें पहले बुद्धि में समता आती है ऐसा ते भी योगे तीमा शुणो गीता दो उनतालीस बुद्धि स्थिर होने से मनुष्य स्थित प्रज्ञ कहलाता है ज्ञान योग और कर्म योग में बुद्धि व्यवसित एक निश्चय वाली होती है बुद्धिया विशुद्धिया युक्त व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह व्यवसायत्मिका बुद्धि बुद्धि व्यवसित होने से अहम का सर्वथा नाश नहीं होता क्योंकि अहम बुद्धि परे है अहंकार इतम गीता सात चार अतः मुक्त होने पर भी अहम की सूक्ष्म गंध रह जाती है जो बंधन कारक तो नहीं होती पर दार्शनिक मतभेद पैदा करने वाली होती है परंतु भक्त योग में स्वयं भगवान के अंश की प्रधानता रहती है इसलिए भक्त स्वयं व्यवस्थित होता है सम्यक व्यवसितो ही सह स्वयं व्यवसित होने से अहम सर्वथा नहीं रहता क्योंकि स्वयं अहम से परे है मन बुद्धि में बैठी हुई बात की विस्मृति हो सकती है पर स्वयं में बैठी हुई बात की विस्मृति कभी नहीं हो सकती स्वयं में जो बात होती है वह अखंड रहती है इसलिए मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे अपने हैं यह स्वीकृति स्वयं में होती है मन बुद्धि में नहीं कारण यह है कि मूल में भगवान का ही अंश होने से स्वयं भगवान से अभिन्न है भगवान के सिवाय दूसरे के साथ अपना संबंध बनाना ही भूल है मोह है बंधन है जब तक मनुष्य को अपने में कुछ बल योग्यता विशेषता दिखती है तब तक वह अन्य भाग नहीं होता अन्य भाग तभी होता है जब एक भगवान के सिवाय अन्य किसी का आश्रय नहीं रहता क्षिप्रम भवती धर्मात्मा सस्व निगच्छते कौन्तेय कौनते नमे न मे भक्त प्रणश्यती वह तत्काल उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है हे कुंती नंदन मेरे भक्त का पतन नहीं होता ऐसा तुम प्रतिज्ञा करो व्याख्या जब मनुष्य सांसारिक दुखों से घबरा जाता है और उन्हें मिटाने में अपनी निर्बलता का अनुभव करता है पर साथ ही साथ उसमें यह विश्वास रहता है कि सर्व भगवान की कृपा से मेरी यह निर्बलता दूर हो सकती है और मैं सांसारिक दुखों से छूट सकता हूँ तब वह तत्काल भक्त हो जाता है भक्त का पतन नहीं होता क्योंकि उसमें अपने बल का आश्रय नहीं होता प्रत्युत भगवान के ही बल का आश्रय होता है वह साधना निष्ठ न होकर भगवान निष्ठ होता है इसलिए एक बार भक्त होने के बाद फिर उसका पतन नहीं होता अर्थात वह पुनः दुराचारी नहीं बनता भगवान अर्जुन को प्रतिज्ञा करने के लिए कहते हैं क्योंकि भक्त की प्रतिज्ञा भी टाल नहीं सकते भक्ति भगवान की कमजोरी है माम ये पिशो पाप योन स्त्रियो वैश्तः ते परा गति हे पृथानंदन जो भी पाप वाले हो तथा जो भी स्त्रियां वैश्य और शूद्र हों वे भी सर्वथा मेरे शरण होकर निस्संदेह परम गति को प्राप्त हो जाते हैं व्याख्या पूर्व जन्म के पापी की अपेक्षा भी वर्तमान जन्म का पापी विशेष दोषी होता है इसलिए पहले वर्तमान जन्म के पापी सुदूराचारी की बात कहकर अब इस श्लोक में पाप योन पद से पूर्व जन्म के पापी की बात कहते हैं जिसमें दूसरे का आश्रय नहीं हो ऐसे अनन्य आश्रय को यहाँ व्यपाश्रय अर्थात विशेष आश्रय कहा गया है किम पुनर ब्राह्मणः पुण्या भक्ताराजर्ष तथा प्राप्य असुखम जो पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय भगवान के भक्त हो देव परम गति को प्राप्त हो जाएं इसमें तो कहना ही क्या है इसलिए यह इस अनित्य और सुख रही शरीर को प्राप्त करके तो मेरा भजन कर व्याख्या तीसवें से पैंतीसवें श्लोक तक भगवान ने भक्ति के तथा भगवत प्राप्ति के सात अधिकारियों के नाम लिए हैं दुराचारी पाप योनि स्त्रियाँ वैश्य शूद्र ब्राह्मण और क्षत्रिय इन सातों से बाहर कोई भी प्राणी नहीं है तात्पर्य है कि मनुष्य का कैसा ही जन्म हो कैसी ही जाति हो और पूर्व जन्म के तथा इस जन्म के कितने ही पाप हों पर वे सब के सब भगवान और उनकी भक्ति के अधिकारी हैं कारण कि जीव मात्र भगवान का ही अंश होने से भगवान की तरफ चलने में स्वतंत्र हैं भगवान की ओर से किसी के लिए भी मना ही नहीं है अनित्य और सुख रहित इस शरीर को पाकर अर्थात हम जीते रहें और सुख भोगते रहें ऐसी कामना को छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए कारण कि संसार में सुख है ही नहीं केवल सुख का भ्रम है ऐसे ही जीने का भी भ्रम है हम जी नहीं रहे हैं प्रत्युत प्रतिक्षण मर रहे हैं मन मनाभ मदभक्तो मद्याजी ममस्कुरो नामे वैश्यस्य आत्मा नम मतपरायण हो तू मेरा भक्त हो जा मुझ में मनवाला हो जा मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर इस प्रकार अपने आप को मेरे साथ लगाकर मेरे परायण हुआ तू मुझे ही प्राप्त होगा व्याख्या इस श्लोक में अहमता परिवर्तन की बात मुख्य है भक्त मैं केवल भगवान का ही हूँ इस प्रकार अपनी अहमता को बदलता है और स्वयं का संबंध भगवान से जोड़ता है इसलिए उसे संसार के संबंध का त्याग करना नहीं पड़ता प्रत्युत वह स्वतः छूट जाता है कारण कि वर्ण आश्रम जाति योग्यता अधिकार कर्म गुण आदि सब आगंतुक हैं पर स्वयं के साथ भगवान का संबंध आगंतुक नहीं है प्रत्युत अनादि नित्य और स्वतः सिद्ध है ओम ओं तस्थम भगवद्दीतासु उपनिष्सु ब्रह्म विद्या राज श्रीकृष्णाजुन संवाद नाम नवमध्याय